संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व तप और सत्य की महिमा क्रोध काम आदि दोषों का वर्णन तथा निशंथ पुरुष के लक्षण विष्णु जी बोले विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है विथाता ने जितने फल और मूल है उनको तथा अन्न को भी तब से ही उत्पन्न किया है तप सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है संसार में जो दुर्लभ वस्तु है वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है शराबी चोर गर्भ हत्यारा और गुरुपत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी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 आचार लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूं सुनो संपूर्ण लोकों में सत्य के अतिरिक्त उसके तेरह भेद माने गए हैं सत्य समता दम, का अभाव क्षमा लज्जा प्रतीक्षा सहनशीलता दूसरों के दोष न देखना त्याग ध्यान आर्यता श्रेष्ठ आचरण धैर्य अहिंसा और दया ये सब सत्य के स्वरूप है नित्य अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है किसी से भी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है राग द्वेष तथा काम को मिटाकर अपने अपने में अपने प्रिय, मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना क्षमता है किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना तथा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं मन के रोगों से रहित रहना यह सब दम मन और इंद्रियों के संयम का लक्षण है इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना इसे विद्वान लोग मसरता का अभाव कहते हैं सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मसरता का त्याग कर सकता है सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है वह सत्पुरुष माना जाता है सत्य बोलने वाले में ही क्षमता का गुण आता है क्षमा का गुण आता है जो बुद्धिमान, दूसरों का कल्याण करता है और और मन मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है धर्म के लिए कष्ट सहना प्रतिक्षा सहनशीलता कहलाती है लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए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 सब पर अनुग्रह रखना यह दया है तथा दान देना यह मनुष्यों का सनातन धर्म है इस प्रकार पृथक पृथक बतलाए हुए पर युक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं राजन सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है इसीलिए ब्राह्मण पितर और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं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 तो 1000 हजार यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा युधिष्ठिर ने कहा पितामह क्रोध काम शोक मोह विधिता नए नए काम आरंभ करने की इच्छा परासुता कठोरता पूर्ण कर्म करना लोभ माश्चर्य ईर्ष्या निंदा दोष दृष्टि क्रूरता और भय ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं यह ठीक ठीक बताइए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 अपने उत्तम कुल अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने में इर्षा पैदा होती है तथा विवेकशील पुरुष विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है समाज से भ्रष्ट वे मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रमाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर डालने से वह मिट जाती है, जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं उनके हृदय में बड़ी प्रबल असुया दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा होती है किन्तु दया का भाव जागृत होने से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 शांति धारण करने से ऊपर युक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं नित्राष्ट्र के पुत्रों में ये तेरहों दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पाली है युधिष्ठिर ने कहा पितामह साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूं कि कोमलतापूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है मगर निशंस क्रूर मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है निशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की आग से जलता रहता है इसलिए आप मुझे निशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए विष्णु जी ने कहा राजन नृशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती है वह हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं यदि उसकी इच्छानुसार काम नहीं हुआ तो वह अपने को वंचित समझता है दे का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता धोखेबाजी और श्ष्टता करने में कभी नहीं चूकता भोग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है उसे अपने आश्रितों को नहीं देता अभिमानी और विषयाशक्त होता है व्यर्थ ही ढींग करता है सबके प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है गुण अवगुण को समान समझता है झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंग दिल होता है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 भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री चट कर जाता है उसको भी से ही कहना चाहिए, जो पहले ब्राह्मणों को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है युद्ध तुम्हारे पूछने के अनुसार यह निशंस पुरुष का लक्षण बतलाया मैं बतलाया है समझदार मनुष्य को चाहिए कि निशंस से सदा बचकर रहे